पत्रिका विनियावली ऐसे राम दीन हितकारी कारी अति कोमल करुण कारण परि साधन हीन दीन निज यस मिला भई मुनि नारी गृह ते गवन पद पावन घोर सापते तारी हिंसारत निषाद तामस बपू बस समान बन चारी बेटो हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जात बिचारी यद्यपि दो पति सुत कहन जाय यति भारी सकल लोक यवलोक शो कहत तरन गये भयटारी बिहंग जो नियाहार पर गिद्ध कौन व्रत धारी दनक समान क्रियाता के निज कर सब भाति सवार अधम जाति सबरी जो जोषित जड़ लोक भेद में नारी जानप्रीत दय दरस कृपा निधि सौरघुनाथ उधारी कपि सुग्रीव बंधु भय ब्याक आयो शरण पुकारी सहन सके दारुण दुख जन के हत्यो बाल सहिगारी नृप को अनु जब भी सन निषिचर कौन भजन अधिकारी शरण गए आगे भीन हो ढेटो भुजा पसारी अशुभ हो ये जिनके सुमरे ते बी छबिकारी बेद विदित पावन की ते सब महिमा नाथ तुम्हारी कहलगी कहा दी नगणित दिन की तुम विपत्ति निवार मलग्रसित तुलसी पर काहे कृपा दोनों का ऐसा हित करने वाले थे का ऐसा हित करने वाले थी रामचंद्र जी है वे अति कोमल करुणा के भंडार और बिना ही कारण दूसरों का उपकार करने वाले हैं साधना से रहित दीन गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या अपने पापों के कारण शिला हो गई थी उसे आपने घर से चलकर अपने पवित्र चरण से छू घोर साप से छुड़ा दिया हिंसा में रत गुह निषाद जिसका तामसी शरीर था और जो पशु की तरह वन में फिरता रहता था उसे आपने वंश और जाति का विचार किए बिना ही प्रेम के वश होकर हृदय से लगा लिया यद्यपि इंद्र के पुत्र जयंत ने काक रूप से श्री सीता जी के चरण में चोच मारकर इतना भारी अपराध किया था कि कुछ कहा नहीं जा सकता तथापि जब वह बाण के मारे घबराकर रक्षा के लिए सब लोगों को देख लिया देख फिरा और फिर शोक से व्याकुल होकर शरण में आया तब उसका सारा भय दूर कर दिया जटायु गिद्ध पक्षी की योनि का था सदा मांस खाया करता था उसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया था कि जिसकी आपने अपने हाथ से पिता के समान अंत्येष्टि क्रिया कर सब बातें सुधार दी अर्थात मुक्ति प्रदान कर दी सबरी नीच जाति की मूर्खा स्त्री थी जो लोक और वेद दोनों से ही बाहर थी परंतु उसका सच्चा प्रेम समझकर कृपालु रघुनाथ जी ने उसे भी कृपापूर्वक दर्शन देकर उद्धार कर दिया सुग्रीव बंदर अपने भाई बाली के भय से व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरण में आया तब आप अपने उस दास का दारूण दुख नहीं सह सके और गालियां सहकर भी बाली का कर का का का डाला। शत्रु रावण भाई था और का था। और जाति राक्षस वह किस भजन का अधिकारी था किंतु जब वह आपकी शरण में आया तब आपने उसे आगे बढ़ कर लिया और भूजा पसार कर हृदय से लगाया बंदर और रिच ऐसे अधर्मी हैं कि उनका नाम तक लेने से अमंगल होता है किंतु हे नाथ उनको भी आपने पवित्र बना दिया वेद इस बात के साक्षी हैं यह सब आपकी महिमा है मैं कहाँ तक कहूँ ऐसे असंख्य दीन हैं जिनकी विपत्तियाँ आपने दूर कर दी है किंतु न जाने इस तुलसीदास पर जो कलयुग के पापों से झगड़ा हुआ है आप कृपा करना क्यों भूल गए रघुपति भक्ति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जोश बन जाई जो जिह कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुख कारी सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर शरी ब है गज भारी जो शर् करा बिलेशिकताम बल तो बिलगावे गाव अतिरसम्य सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे सकल दे उदर मेल सोवे निद्रा तज जोगी सोई सोईभर पद अनुभव परम सुख अतिशय दैतभि योगी शोक मोह भय हर्ष दिवस नि से देश काल तहनाही तुलसीदास यही दसाही न संसय निर्मूल न जा रघुनाथ जी के भक्ति करने में बड़ी कठिनता है कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन इसे वही जानता है जिससे वह करते बन जाइए जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए यह सरल और सदा सुख देने वाली है जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है पर बड़ा भारी हाथी बह जाता है क्योंकि मछली की तरह उसमें तैरना नहीं जानता जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता किंतु उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चीटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख ब्रह्म में माया की समेटकर परमेश्वर रूप कारण में कार्य रूप जगत का लेकर के अज्ञान निद्रा को त्याग कर सोता है वही द्वेष से आत्यंतिक रूप से मुक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश-काल नहीं रह जाते एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाता है किंतु हे तुलसीदास जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता जो पे राम होती तो सहते विपत्ति जो संतोष सुदान शिवासर सपने हुक बुक पावे तो कत विषय बिलोक झूठ जल मन कु जो धावे जो श्रीपति महिमा विचार्यर भजते भाव बढ़ाए तो कत द्वार द्वार कू कर जो फिरते पेट खलाए जे लो लुप भय दास यास के ते सब ही के चेरे प्रभु विश्वास यास जीते जिन ते सेवक हरि के रे नहे को आचरण भजन को विनय कर तु ताते जय कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी पड़ती यदि यह मन दिन रात में कभी स्वप्न में भी संतोष रूपी अमृत पा जाए तो विषय रूपी झूठे मृग जल को देखकर उसके पीछे यह मृग बनकर क्यों दौड़े यदि हम भगवान लक्ष्मीकांत की महिमा का हृदय में विचार कर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते तो आज कुत्ते की तरह द्वार द्वार पेट दिखाते हुए पेट दिखाते हुए क्यों मारे मारे फिरते जो लोग आशा के दास बन गए हैं वे तो सभी के ग़ुलाम हैं विषयों की आशा रखने वाले को ही सबकी ग़ुलामी करनी पड़ती है और जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा का को जीत लिया है वे ही भगवान के सच्चे सेवक हैं मैं आपसे इसीलिए विनय कर रहा हूं कि मुझमें भजन का तो एक भी आचरण नहीं है केवल आपका नाम जपता हूं। हे नाथ तुलसीदास पर इस नाम के नाम से ही कृपा कीजिए